विवेकानंद साहित्य हिंदू दार्शनिक चिंतन के सोपाल इस प्रकार जीव स्वर्ग को जाते हैं और वहाँ बड़े सुखपूर्वक रहते हैं सिर्फ जब तब असुर उन लोगों का पीछा करते हैं हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसे असुरों का वर्णन है जो कभी कभी देवगणों को सताते हैं हम सभी पुराणों में पढ़ते हैं कि ये असुर और देव किस प्रकार लड़े असुरों ने कभी कभी देवों पर विजय भी प्राप्त की कई बार ऐसा दिखता है कि असुरों ने इतने क्रूर कर्म नहीं किए जितने कि देवों ने उदाहरण सभी पुराणों में देवता स्त्रियों के प्रति आसक्त पाए जाते हैं इस प्रकार जब उनके पुण्य का फल समाप्त हो जाता है तब वे पुनः नीचे गिरते हैं मेघों के माध्यम से वृष्टि के द्वारा आकर वे किसी अन्य या पौधे में प्रविष्ट हो जाते हैं और जब मनुष्य उस अन्य या पौधे को खाता है तब उसके शरीर में पहुंच जाते हैं पिता उन्हें वह भौतिक सामग्री देता है जिसमें से वे अपने कर्मों के उपयुक्त शरीर धारण कर ले जब वह शरीर उनके लायक नहीं रह जाता तब उन्हें अपने लिए अन्य शरीर निर्माण करना पड़ता है फिर हम यहाँ बहुत से दुष्ट लोग देखते हैं जो सभी तरह के पैसाचिक कर्म करते हैं ने फिर से पशु होकर जन्म लेते हैं और यदि वे बहुत ही बुरे होते हैं तो वे अति नीच वे पशु का जन्म लेते हैं या पेड़ पत्थर बन जाते हैं देव ज्योनी में जीव कुछ भी कर्म संचित नहीं करते केवल मनुष्य ही कर्म करता है कर्म का अर्थ है ऐसा काम जिसका कोई फल हो। जब सुख भोगने का ही रहता है। और उस समय वह नए कर्म नहीं करता वह तो उसके पूर्वकृष्ठ शुभ कर्मों का पारितोषिक है जब पुण्य कर्मों का क्षय हो जाता है तब अवशिष्ट कर्मों का फल मिलना प्रारंभ होता है और तब वह नीचे पृथ्वी पर उतरता है और पुनः मनुष्य बन जाता है यदि वह बहुत अच्छे कर्म करता है और शुद्ध हो जाता है तो वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः यहाँ नहीं लौटता निम्नतर योनियों से क्रम विकसित होते समय जीव के लिए पशु एक संचरण स्थिति है और समय पाकर पशु मनुष्य बन जाता है यह जा एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जैसे जैसे मनुष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे ही वैसे पशुओं की घट रही है पशु आत्माएं मनुष्य बन रही हैं, पशुओं के बहुत से वर्ग पहले ही मनुष्य बन चुके हैं अन्यथा वे कहा चले गए वेदों में नरक की कोई चर्चा नहीं है पर हमारे पुराणों में हमारे अर्वाचीन धर्म ग्रंथों में यह विचार आया कि नरकों का संबंध जोड़े बिना कोई धर्म सर्वागीण नहीं हो सकता अतः उन्होंने सभी प्रकार के नरकों की कल्पना की इन नरकों में से कुछ में तो मनुष्यों को चीर कर उनके दो टुकड़े कर दिए जाते हैं और उन्हें कुचल कुचल कर कष्ट दिया जाता है तो भी वे नहीं मरते वहाँ उनको लगातार अत्यंत दुख पहुँचाया जाता है पर यह ग्रंथ इतना कहने की दया तो करते हैं कि यह सब केवल कुछ काल के लिए ही रहता है उस अवस्था में दुष्कर्मों का फल भोग लिया जाता है और भोग पूर्ण होने पर वे पुनः पृथ्वी पर आकर नया अवसर प्राप्त करते हैं अतः यह मनुष्य शरीर एक महान अवसर है यह शरीर कर्म योनि कहलाता है जहाँ हम अपने भाग्य का निर्णय करते हैं हम एक महान वृत्त में दौड़ रहे हैं और उस वृत्त में यही एक बिंदु है जो हमारे भविष्य का निर्णायक है अतः यह मनुष्य शरीर ही सबसे बढ़कर समझा जाता है मनुष्य देवों से भी बढ़कर है